आपके करियर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सपर्ट्स के द्वारा हर शनिवार शाम पांच से साढ़े पांच बजे तक सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं है गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर एक ट्रेड पे बात करते हैं और खास हम लोग अपने इस कार्यक्रम में एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं अपने करियर को अच्छा बना सकते हैं और अपने जीवन में एक अच्छी सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं इस विषय पर हम लोग बात करेंगे तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ शिवानंद कमठाने हमारे साथ है जो भोपाल में रहते हैं इंजीनियरिंग के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है उसमें काम किया है तो उन्हीं से उनका अनुभव भी सुनेंगे और करियर के बारे में भी बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से शिवानंद जी का बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में नमस्ते शिवानंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप एक इंजीनियर हैं और हमारे सभी युवा साथी जो इस कार्यक्रम को सुनते हैं हमारे जो विद्यार्थी मित्र हैं उनके साथ आपकी बातचीत होगी और वो आपको सुनेंगे अपने करियर के लिए तो मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने बारे में बताइए हाँ मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं अभी सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करके अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर इस पोस्ट पर काम कर रहा हूँ तो अभी मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में 25 साल का सर्विस हो गया है इसी 25 साल के करियर में मैंने कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं जैसे मैंने अभी 1991 में बॉम्बे में ज्वाइन किया था नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट जिसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिस प्रोजेक्ट होते हैं वो करते रहते हैं तो तब से हम ये प्रोजेक्ट करते आ रहे कई जगहों में हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर दिए हैं मुंबई में कई हाउसिंग प्रोजेक्ट किए हैं उसके बाद हमने अलग अलग फील्ड में भी प्रोजेक्ट किए हैं जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में जो है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है इसको जो किस तरीके से ट्रीट किया जाता है किस तरीके से डिस्पोज किया जाता है ये सारे हमने कई प्रोजेक्ट किए हैं कई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किए हैं जैसे केमिकल फैक्ट्रीज होते हैं वहाँ का जो आ, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो भी प्रोजेक्ट किए हैं फिर इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह होते हैं इनके लिए जो भी अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर होते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं ये सारा हमने कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल हमने भोपाल में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इनके लिए ये जो ट्रेनिंग सेंटर यहाँ बन रहा है वहाँ उनका ट्रेनिंग सेंटर में अलग अलग टाइप के बिल्डिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी बनाने का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है शिवानंद जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि किस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट में आप जुड़े और अभी भी काम चल रहा है अभी वर्तमान में आप मिलिट्री सेंटर जो भोपाल का है वहां पर आप उस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूं हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को बहुत अच्छा लग रहा होगा आपकी बातें सुनकर और मैं चाहूंगा कि जैसे आज हमारे युवा साथी करियर की बात अगर करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है उनके मन में कि किस फील्ड में हम लोग आगे बढ़े तो मैं चाहूँगा कि आपका अपना एक्सपीरियंस बताइए आज से 25 साल पहले जब आपको अपना करियर चॉइस करना था तो आपने किस तरह से इस फील्ड को चुना हाँ मैं बताता हूँ कि आज से 25 साल पहले जो करियर च्वाइस करने की जो है इतनी बड़ी समस्या नहीं थी बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी थे कैंडिडेट बहुत कम थे अभी जो है बहुत सारे कैंडिडेट बन गए उनको नौकरी मिल नहीं रहे कंपटीशन बहुत बढ़ गया है तो उस हिसाब से जो है उनको करियर चॉइस करने के लिए बहुत सारी समस्या आती है मैं अपने बारे में कहता हूं कि उस टाइम तो हमारे आ, क्या करियर करना है इसीलिए हम हमने खुद में कभी सोचा नहीं था किसी ने कोई गाइड भी नहीं किया था हम तो स्टडी करते रहे जिस तरीके से कोई भी जो नज़दीक में रिश्तेदार में बताते रहते कि ये करने से ठीक रहेगा वो करने से ठीक रहेगा तो इसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते रहे और जिस तरीके से वहाँ बारहवीं को जो हमारा जो अच्छी तरह से मार्क्स मिले थे तो उस मार्क के हिसाब से तो हमको इंजीनियरिंग का नंबर लगना आसान था गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में तो बहुत सारे ने रिश्तेदारी में सुझाव दिया कि आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं तो हमने एडमिशन लिया इस तरीके से हमने बहुत ईजी वे में हमने एडमिशन लिया कि उस टाइम तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं था कुछ नहीं था आराम से हमने एडमिशन ले लिया कि हमें ये भी पता नहीं था कि क्या इंजीनियरिंग क्या होता है कौन स्पेसिफिक इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियरिंग लेना चाहिए ये भी कोई नॉलेज नहीं था जैसे आम बताते कि वह उस टाइम तो बेसिक तीन ही कोर्स चलते थे सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो हमने जो जनरल चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग उसी में हमने एडमिशन ले लिया है तो आज तो बहुत बड़ी समस्या है आ, क्योंकि जो है बहुत सारे फील्ड्स है बहुत सारी रिक्वायरमेंट है हाँ रिक्वायरमेंट है लेकिन उस तरीके के जो है टैलेंट और जो है मेहनत करने वाले हैंड नहीं मिलते तो जो कंपटीशन होने की वजह से अभी स्टूडेंट को है ना बहुत समस्या है कौन सा फील्ड उनको चॉइस करना है किस तरीके से चॉइस करना है इसको काउंसिलिंग वगैरह बहुत करने की ज़रूरत पड़ती है शिवानंद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप 25 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय करियर के लिए कोई बात नहीं करते थे और जैसे स्टडी हो जाता है तो फिर उसके उस मार्क्स के हिसाब से आप उस फील्ड को चुन लेते थे लेकिन आज एक बहुत बड़ी ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि ऑप्शंस भी बहुत है और कैंडिडेट भी बहुत है तो इसलिए यहाँ पर एक चॉइस की बात होती है क्योंकि एक लाइफ टाइम अपना करियर बनाने के लिए हम लोग को किस फील्ड में जाना चाहिए और इंटरेस्ट फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है अगर इंटरेस्ट फील्ड नहीं रहेगा तो फिर बड़ी मुश्किलें आती हैं वो सारी चीज़ें हमारे बीच में आज हैं तो बहुत ही अच्छी बातें शिवानंद जी से हो रही कि किस तरह से उन्होंने अपना करियर को बनाया और आज पच्चीस साल का एक बहुत ही सुंदर अनुभव उनके पास है इंजीनियरिंग फील्ड में तो मैं चाहूंगा करियर इन इंजीनियरिंग फील्ड की अगर हम लोग बात करें जिस तरह से तो आज वर्तमान समय में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज है किस तरह की बातें हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइए अभी तो जो है बहुत सारे जो ब्रांचेस है शुरुआत में जो है तीन ही ब्रांचेस जो है पूरे इसमें थे बेसिक ब्रांचेस सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग अभी जो नए बहुत सारे जो ब्रांचेस निकले हुए हैं इसी बेसिक ब्रांचेस के जो सब ब्रांचेस है अलग अलग उसमें स्पेशलाइजेशन किया हुआ है तो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जो ब्रांचेस है ब्रांचेस की संख्या बढ़ गई है लेकिन है तो सब में वही ओरिजिनल तीन बेसिक ब्रांचेस तो अभी करियर चुनते समय स्टूडेंट को ये देखना है कि उसमें किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है किसमें ज़्यादा वो आ, पीसफुली उसमें काम कर सकता है किस फील्ड में वो कंफर्टेबल महसूस कर सकता है इसी तरीके से उसको अपना अपना फील्ड उसको चूज करना चाहिए ज़्यादा करके तो अभी बहुत सारे कॉलेजों में वगैरह उनका जो है करियर करियर सिलेक्शन के लिए बहुत सारे लेक्चरर्स वगैरह हो होते रहते हैं उसको अटेंड करना चाहिए और उनके सुनना चाहिए और अपना भी एक्सपीरियंस दूसरों का एक्सपीरियंस भी देख के उसको हिसाब से अपना करियर चुनने से उनको लिए आगे तकलीफ नहीं रहेगी बहुत अच्छा रहेगा आगे के लिए शिवानंद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से वर्तमान समय में जो मेन ब्रांचेस है सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसके साथ साथ सब ब्रांचेस बहुत सारे है जिसके लिए कॉलेज में बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं करियर फेयर होते हैं और इसमें बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपको भी अपना इंटरेस्ट फील्ड को देखकर उन सारी चीजों को सुनेंगे तो आपका इंटरेस्ट फील्ड के बारे में आपको पता चलेगा और फिर उस एरिया में उस सब डिवीजन में आप जा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक सुझाव जो है शिवानंद जी ने हमें दिया है करियर इन इंजीनियरिंग के बारे में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी लेते छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी नाइनटी सुनते रहो मस्कर रहो युवा चला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 कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मानव जिसमें मानवता का धर्म नहीं जो झगड़े खून बहाय उसको कहते कोई धर्म नहीं वो भी कैसा मानव जिसमें मानवता का धर्म नहीं शुष्क हृदय में स्नेह शांति हृदय में स्नेह शांति सद्भाव न भरने युवा चला है युवा चला एक नया इतिहास रचने युवा चला एक नया इतिहास रचने स्वच्छ स्वास्थ्य स्वर्णिम भारत की नव रचना करने स्वच्छ स्वास्थ्य स्वर्णिम भारत की नव रचना करने युवा चला है सदा रहो चलते चक्र स्वदर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते ये काल चक्र है कहता कि सदा रहो चलते चक्र स्वदर्शन मन में चले और सदा रहो बढ़ते आत्मज्योति आंधी तूफ में आत्मज्योति आंधी तूफ में पाये ना बुझने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 का भार डूब रही जग की नौका तुमको करना उद्धार युवा तुम्हारे कन्नों पर है इस धरती का भार डूब रही जग की नौका तुमको करना उद्धार युवा तुम्हारे साहस हिम्मत युवा तुम्हारे साहस हिम्मत के हैं क्या कहने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 सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं शिवानंद जी से हम बात कर रहे हैं और वो खुद एक सिविल इंजीनियर है और बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट में उन्होंने काम किया है और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भोपाल में वो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इंजीनियरिंग फील्ड में किसी भी ब्रांच में या सब ब्रांच में हम लोग काम करते हैं तो एक मेन फोकस हमें किस तरह से काम करते हुए ध्यान देना चाहिए किस तरह से हम अपने जो प्रोजेक्ट में हैं अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जब कोई भी जो सर्विस में नया जब ज्वाइन होते हैं हम लोग जी तो वहाँ तो हमारी शुरुआत नीचे से होती है हम सबसे जूनियर होते हैं हमारे ऊपर भी कई सीनियर होते हैं तो उसको सीनियर को देखते हुए उन उनसे काम सीखते हुए हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं तो इन आ, सारी चीज़ों को देखते हुए तो उनको बहुत रिस्पांसिबिलिटी रहती है उनको किस तरीके से अपने सबऑर्डिनेट के साथ या अपने हायर ऑफिसर के साथ कैसे आ, उनके साथ काम करते समय कैसे रिलेशन निभाना है कैसे आगे बढ़ना है तो ये सारी बहुत सारी जो चीज़ें चीज़ें होती है आ, उन सबको देखते हुए अपने को एक अच्छी तरह से अपने को सक्सेसफुल उसमें से बनना होता है और आगे बढ़ना होता है अपनी उन्नति करनी होती है आ, तो उसके देखते हुए अपने को ये देखना होता है कि हम कैसे उसको सिंसियरली करें कोई भी काम कर रहे तो उसमें काम में सेंसेरिटी होना चाहिए काम में परफेक्शन होना चाहिए काम जो है उसी जो दिया हुआ टाइम के आ, ड्यूरेशन में होना चाहिए ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी होती है और अपने जो बॉस रहते हैं उनकी भी जो है आ, उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए उसके डायरेक्शन के कैसे हम लोग उसको उनको सक्सेसफुल बने उनके हिसाब से ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है अपनी मेहनत और लगन से काम करनी पड़ती है तो आगे बहुत सारे आ, जा सकते हैं हम लोग तो इसीलिए काम में बहुत अपना इंटरेस्ट होना चाहिए काम लगन से करना चाहिए काम मेहनत से करना चाहिए काम में परफेक्शन होना चाहिए ये अगर सारी चीजें हो तो वो आगे बढ़ सकते हैं और उनको आगे के लिए अच्छा चांस है शिवानंद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से हम लोग इस फील्ड में जब आगे आते हैं या किसी भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो मूल्य हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिस तरह से शिवानंद जी ने बताया कि हमें परफेक्शन होना चाहिए यानी टाइम टू टाइम हमें जो भी काम मिलता है जो भी हमें प्रोजेक्ट दिया जाता है छोटा हो बड़ा हो उसमें हमें ड्यूरेशन के अंदर पूरा करना चाहिए और उसके लिए हमें जो हमारे सीनियर्स होते हैं या जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं उनकी बातों को अच्छी तरह से सुनना है और उन्हें फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ना है इस तरह से हम लोग जब काम करेंगे तो हम अपने जीवन में भी आगे बढ़ते रहेंगे छोटा छोटा प्रोजेक्ट अगर हम लोग शुरूआत में सक्सेसफुल कर लेते हैं तो आगे बड़ा प्रोजेक्ट में भी हम लोग अच्छी तरह से सक्सेस होने की संभावना बढ़ जाती हैं इसलिए काम छोटा हो या बड़ा हो लेकिन उसको पूरे उस टाइम ड्यूरेशन में करना चाहिए और परफेक्टली करना चाहिए जिस तरह के हमको गाइडलाइन मिलते हैं उस अनुसार हमको चलना चाहिए तो ये बहुत यह बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से हम अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं और अपने करियर चॉइस करने के बाद हम लोग किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं सक्सेसफुल बनने के लिए वो बातें हम शिवानंद जी से कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहूँगा आपका कि आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट मुंबई में भोपाल में और भी अलग अलग जगह पे आपने किया है काम तो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस अपना सुनाइए कि जिसमें थोड़ी सी दिक्कतें भी हो और फिर बाद में आपने उसको सही ढंग से काम भी किया बाद में वो सक्सेसफुल भी रहा ऐसा कुछ हो तो इस तरीके का अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो हम एक नवी मुंबई में हमारा एक मास हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहा था जो एयर इंडिया के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे तो उस प्रोजेक्ट में जो कोई भी जो बिल्डिंग बनता है तो उसमें एलिवेशन जो बिल्डिंग जो कैसे बनने के बाद कैसे दिखेगी वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है उसको जो है जो इंजीनियर एग्जीक्यूट करता है उसको उसको एक इमेजिन करना पड़ता है उसको ड्राॅइंग उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो उसके पास पेपर है उसके पास ड्राॅइंग बना हुआ है तो उस ड्राइंग को उसके दिमाग में बिठाना पड़ता है कि ये बिल्डिंग कैसे दिखेगी और किस तरीके से उसको हम बनाना है और उस बनाते समय क्या डिफ़िकल्टी आती है उसको साथ साथ उसको है देखना है तो हम ऐसे कर रहे थे जो उसमें एक बहुत सारा टिपिकल एलिवेशन था जो कि वो पहले ही प्रीकास्ट करके बनके के फिर उसको वहाँ लगाना था तो वो जो एलिवेशन कंपोनेंट था बहुत तो टिपिकल था कोई भी हमारे प्रोजेक्ट के यहाँ जो है उसको बना नहीं पा रहे थे तो मैंने करीब तीन चार दिन उसको दिमाग लगा के उसको एक फैब्रिकेटर के पास जाके उसको उसको उस तरीके का मैंने एक मोल्ड बनवा दिया जिसमें सारी जो उ, उसको प्रीकास्ट करने के लिए उसमें री और कॉन्क्रीट डाल के उस तरीके का एक एलिवेशन का कॉम्पोनेंट ही पहले हमने बना दिया और उसको बनाने के बाद बाद में जहाँ जिस लोकेशन में लगना है उसको हमने लगा दिया जगह जगह जहाँ भी लगना है तो एक जो बिल्डिंग है उभर कर एक अच्छी तरह से एलिवेशन उसमें उठ के आ गई जब ये सारा कंप्लीट हो गया तो जो हमारा जो आर्किटेक्ट था उस प्रोजेक्ट का वो काफ़ी दिनों के बाद आने के बाद उन्होंने देखा कि वो सारी कंपोनेंट जो जिस तरीके से उन्होंने जिस उद्देश्य बनाया था एलिवेशन कम्पोनेंट वो उसी परफेक्शन में उसमें उतर गया था तो उसने बहुत सारी अप्रिशिएट किया तो इस तरीके से अप्रिसिएशन के बाद अपने को लगता है अपने पास भी और उमंग उत्साह आता है कि वह इस तरीके से कैसे ही करे उसके पास काम के प्रति अपनी लगन भी बढ़ जाती है तो ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ सच्चाई के साथ ये सारे काम करने होती हैं तो अपने आप, आप बढ़ते जाएंगे फिर आपको काम में उमंग आता रहेगा तो हमने ऐसे कई प्रोजेक्ट किए हैं तो इस तरीके से एक हमारा एक एक्सपीरियंस है शिवानंद जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया नवी मुंबई का आपने बताया जहां पर एक अलग तरह का हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एयर इंडिया वालों के लिए बनाना था आपको और वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से जिस तरह से कई बार होता है कि कुछ चीजें हमें समझनी होती है फिर इसको बाद में एग्जीक्यूट करना होता है तो आपने उन चीजों को अच्छी तरह से समझा और जो डिजाइन बनाया गया था कागज पर वो जिस तरह से आपने देखा उसको उसी तरह से आपने फिर उसके लिए खास वेल्डिंग जो वर्किंग है जो उससे आपने हेल्प लिया और उसके बाद उन चीज़ों को आपने पूरा किया चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अपने करियर में बहुत ही अच्छा करें चाहे किसी भी फील्ड में आप इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हो या इससे जुड़े हुए बहुत सारे ब्रांचेस है और मुख्य जो मेन ब्रांचेज जैसे शिवानंद जी ने बताया कि सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनों में से बहुत सारे अभी सब ब्रांचेस हुए हैं उसमें भी हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं जैसे आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रही है तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं शायद आपके मन में भी उसी तरह का काम करने की जिज्ञासा हो लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे जो सेमिनार्स होते हैं या फिर कॉलेज में कैंपस में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं आउटडोर में भी बहुत सारे बाहर भी ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी जाती हैं और इंटरनेट से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा खोज करना होगा रिसर्च करना होगा और जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसी फील्ड में अगर आपको कुछ करना है तो आपको एक बहुत ही अच्छा सहयोग मिल सकता है और आप जब जान पाएंगे कि मुझे इसी फील्ड में इसी जगह पे काम करना है तो ये एक चॉइस की बात होती है समझ की बात होती है जहां पर आप अपने करियर को बना सकते हैं और उस फील्ड में जाकर आप आगे बढ़ सकते हैं करियर कोई भी हो या किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हो और उसमें अच्छा करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका लगन और मेहनत होना चाहिए जैसे शिवानंद जी ने भी लगन और मेहनत से और उमंग उत्साह से खुशी से वो काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे तो जाते जाते मैं कहूँगा हमारे विद्यार्थी मित्रों को कि शिवानंद जी से मैं कहूँगा कि हमारे विद्यार्थी मित्रों को जरूर बताइए कि सफलता की और बढ़े उसके लिए क्या मूल मंत्र आप जो अप्लाई करते हैं अपने जीवन में वो सुनाइए अभी आजकल देखते हैं कि जो स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में कम्प्लीट करके बाहर निकलने के बाद आ, वो नौकरी जब ढूंढते हैं फिर उसमें वो उनको लगता है कि कहाँ पैकेज कितना मिल रहा है कहाँ सैलरी कितनी मिल रही है उस पर ज़्यादा उनका इंटरेस्ट हो रहता है फोकस रहता है कि ज़्यादा शहा जा, जहाँ सैलरी मिल रहे और वहाँ जाके हम नौकरी करें मैं इन सबको कहना चाहता हूँ कि आप उसको पैकेज को अपने मिलने वाले पैकेज को या जो मिलने वाली सैलरी को इसको ज़्यादा फर्स्ट इम्पॉर्टेंस न दे बल्कि जो आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे या जिस फील्ड में भी आप जा रहे हैं उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है और आप कितनी अच्छी तरीके से वहां काम कर सकते हैं आप कितनी कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं ये सारी देखने होता है पैकेजेस तो आपको अपने आप बढ़ती रहते हैं जैसे आप कोई पर्टिकुलर जहाँ भी ज्वाइन करते काम करते है अपनी मेहनत लगन से करते आगे बढ़ते रहते हैं तो अपने आप आपकी पोजीशन बनते रहती है अपने आप जो है आपको आगे बढ़ते रहते हैं उसी के लिए आपको वो कोई इसको चिंता करने की जरूरत नहीं होती है तो शुरुआत आपको जो है जहां भी काम कर रहे हो अच्छी तरह से करना है लगन से करना है मेहनत से करना है और सभी को मिलजुल के करना है और परफेक्शन में करना है इस तरह के शाप करते जाएंगे तो अपने आप आपकी उन्नति होती रहेगी और अपने आप आपको जो भी आपके एक्सपेक्टेशन होते हैं सैलरी बढ़ने बढ़नी है अपनी पदोन्नति होनी है ये सारी होती रहती है शिवानंद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को यह ध्यान रखना है कि पहले हमें अपना दी बेस्ट देना है यानी आप जितना अच्छा कर सकते हो अपने फील्ड में उतना अच्छा करने की कोशिश करना है और दी बेस्ट लोगों को देना है उसके बाद आपको अपने पैकेजेस के बारे में सोचना है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि पैकेज क्या है पैकेज क्या है कितना पैकेज का है तो ये फोकस हमारा जो है थोड़ा सा हमारे अपने सेल्फ वर्किंग के बजाय सेल्फ पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है तो ये चीज़ें जो है हमें कहीं ना कहीं हमारे लक्ष्य को या हमारे मेहनत को या हम जो बेस्ट कर सकते हैं उसकी तरफ हमारा फोकस हट जाता है जिसकी वजह से कभी कभी बड़ा पैकेज मिल भी जाता है और हो सकता है कि छः महीने के बाद वहां से आपको अट्ठा दिया जाता है या आपको वहां से निकलना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ही अच्छी बात शिवानंद जी ने अपना एक्सपीरियंस से हमें सुनाया है कि पैकेज की तरफ ध्यान न देते हुए हम द दे बेस्ट देने की कोशिश करें और किसी भी फील्ड में हो टीम के साथ मिलकर आप को आगे बढ़ना ये बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल बनने के लिए मूल मंत्र आपको बताया है शिवानंद जी ने तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं उनको जाते जाते एक गुड विशेष या एक मैसेज हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जरूर दें अभी जैसे कि देखते हैं अभी कोई भी जॉब अभी करते हैं तो इसमें कॉम्पिटिशन बहुत सारी है तो काम करते समय आदमी को अभी कई चीज़ों को फेस करना पड़ता है कई तो फेस करते समय हम लोग को कुछ तनाव वगैरह आता रहता है मानसिक तनाव आता है फिजिकल में जो स्ट्रेन आती रहती हैं तो इसको सभी को कैसे देखते हुए हमको कैसे बैलेंस करना है ये इसी के साथ जो है आपको स्पिरिचुअल भी रहना बहुत ज़रूरी होता है इसको बैलेंस करने के लिए आप आपको स्पिरिचुअल शक्ति की या स्पिरिचुअल पावर की भी जरूरत होती है इसी के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है जिस तरीके से जो है शरीर का थकाव निकालने के लिए जो है मन का मेडिटेशन होता है तो आप जो मन को, को शांत रखेंगे खुशी मन में खुशी रहेगी तो आपका जो है काम बहुत आसान हो जाता है तो उस काम को जो है आसान करने के लिए मेहनत कम मेहनत और ज़्यादा आपको सफलता पाना है तो आपको मन शांति से काम करना पड़ेगा उसी लिये आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है जिस तरीके से आप मेडिटेशन करते रहेंगे और आपको मन की शांति बढ़ाते रहेंगे तो आपको काम में सफलता मिलती रहेगी आपका काम आसान हो जाएगा आपकी मेहनत कम हो जाएगी आपको सफलता ज़्यादा मिलेगी ओके okay, शिवानंद जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को ये मैसेज जो है समझ में आ गया होगा कि हम अपने जीवन में बहुत सारे काम हमारे पास आते हैं और जिस प्रोजेक्ट में हम लोग काम करना चाहते हैं उसमें भी बहुत सारे लोडिंग हमारे पास कभी कभी आता है तो इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आपको स्पिरिचुअल पावर की जरूरत होती है स्परिचुअल पावर आपके पास है तो फिर आप हर चीज को बैलेंसली लेकर आगे बढ़ सकते हैं तो इसके लिए आपको सवेरे या शाम को एक दस पंद्रह मिनट निकालकर मेडिटेशन करना है अपने मन में अच्छे विचार लाने हैं और सबके प्रति शुभकामनाएं है करने हैं जिससे आपके मन में खुशी बनी रहेगी और खुशी के माध्यम से आपको शक्ति मिलेगी और जिससे आप अपने वर्कलोड को बैलेंस कर सकते हैं और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और शिवानंद जी का फिर से एक बार धन्यवाद कहूंगा करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप आए और बहुत बातें आपने सुना थैंक यू सो मच धन्यवाद तो चलिए दोस्तों करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे थे कार्यक्रम करियर ऑप्शंस कार्यक्रम के प्रस्तुत थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी